अमृतमाड़ी सरलता चार जब तक मनुष्य बच्चों जैसा सरल नहीं हो जाता तब तक उसे ज्ञान लाभ नहीं होता सब दुनियादारी विषय बुद्धि को भूलकर बालक जैसे नादान बन जाओ तभी तुम ज्ञान प्राप्त कर सकोगे 420 सरल होने पर सहज ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है मनुष्य अगर सरल हो तो उसे दिए गए उपदेश शीघ्र सफल होते हैं ज्योति हुई जमीन में जिसमें कंकड़ पत्थर ना हो बीज पड़ते ही पेड़ उग जाता है और वह शीघ्रता से बढ़कर फल भी देने लगता है ४२१ श्री रामकृष्ण कहा करते अनेक तपस्या अनेक साधना करने के बाद ही मनुष्य सरल और उदार होता है सरल हुए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती सरल हृदय मनुष्य के सम्मुख ही ईश्वर अपना स्वरूप प्रकट करते हैं परंतु सरल और सत्यवादी बनने के नाम पर कोई मूर्ख न बन बैठे इसलिए श्री रामकृष्ण सबको सावधान करते हुए कहा करते तुम भक्त बनो पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम बुद्धू बनो अथवा मन में सदा विवेक विचार करना चाहिए सत क्या है और असत क्या नित्य क्या और अनित्य क्या फिर जो अनित्य है उसे छोड़कर नित्य वस्तु ईश्वर में मन लगाना चाहिए